भुँषास्टे, भुँषास्टे था, जो इंदी वस्तु होती है, है? तो है या असत्य और भी बताए थे इंद्रिय जानने योग्य जो घटा दी वस्तु होती है वो अति बुद्धि से युक्त ज्ञान का विषय होती है अथवा बुद्धि से युक्त ज्ञान का विषय होती है तो बता दी तो घटादी को तो को कोई ही उन्होंने दोनों प्रकार से ज्ञान का तक गिरेगा विद्यमान अवस्था में घटादी सच है और विद्यमान अवस्था में असतिका इसी को अविद्यमान अवस्था में घटादी पदार्थ को कोई असत्य है तो अब जो घटाधी प्रकार ये क्या है जो विद्यमान अवस्था में सच है और अन्य अवस्था में कहते हैं असक्षण तो ऐसा नहीं है ना तो क्या है अति है ऐसा नहीं है इसलिए असर ना सत्य सत्य न ही असत्य सत्य है नहीं बताया जाता उपत्या और युक्ति से भी यही बात सीख होती है क्या सद असरारी शब्द ही ब्रम न उच्य तथा असरारी शब्दों से ब्रम नहीं कहा जाता है ऐसा करेंगे क्या सद असरारी शब्द ही ब्रम न उच्य इसी उपत्ते है सरअसरारी शब्दों को ब्रम नहीं कहा जाता है यह उपत्ति से अब इसको बताया था सर्वो भी शब्द ही क्योंकि अस्मार्थ करना क्योंकि सभी शब्द ऐसा लगाना ठीक है तो क्योंकि अर्थ प्रकाश नायक लिखता है क्या पुत्र भी पूरी माणा सर्वा शब्दा सर्वा शब्द है ना तो यहाँ पर सर्वा शब्द है यहाँ पर विशेषण है एक अर्थ प्रकाश नायक लिप्ता है एक विशेषण है दूसरा विशेषण है पुत्र भी पूरी मणा अब ध्यान देना अर्थ प्रकाश नयक अर्थ अर्थ का बोर्ड कराने के लिए प्रयोग किया गया अपने अभिप्राय का बोर्ड आपको कराना हो किसी विषय का बोर्ड कराना हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे शब्दों कर? तो का तो अर्थ प्रकाश नायकता अर्थ का बोर्ड कराने के लिए कौन हुआ शब्द जिसका प्रयोग किया जाए उसे क्या स्रोत भी मारणा और श्रोता किसको सुनता है शब्दों के द्वारा सुने गए कौन शब्द ठीक है आगे देखेंगे वाक्य की समाप्ति में अर्थम प्रत्याय की अर्ध का बोध कराता है तो अर्थ का बोध कौन कराता है शब्द और वो शब्द पैसा होता है किसके लिए प्रयोग किया जाता है अर्थ का अर्थ को प्रकाशित करने के लिए अर्ध का बोध कराने के लिए अर्थ का बोध कराने के लिए प्रयोग किया गया श्रोता के द्वारा सुना गया शब्द अर्थ का बोध कराता है प्रत्याय की बोध कराता है तो कैसे बोध कराता है तो उसको कहते हैं कि शक्ति ज्ञान की अपेक्षा करके शक्ति ज्ञान की अस्मार्था गया मोधअव अस्मत पदार्थ मधोधर संकेत शक्ति इस अर्थ का बोध होना चाहिए दीवार फल से दीवार अर्थ का बोध होना चाहिए पुस्तक पुस्तक अर्थ का बोध होना चाहिए उपनेत फल से उपनेत अर्थ का बोधना चाहिए तो इस पर्व से इस अर्थ का बोध होना चाहिए ये जो संकेत किया गया है ना पर, दीवार पद से दीवार अर्थ का बोध हो उपनेश पद से उपनेश का बोध का संकेत की शक्ति किस में है तो इस प्रकार जब शक्ति का ज्ञान होता है तब क्या होता है अर्थ का ज्ञान होता है तो जब तक किस में शक्ति है ऐसा मालूम ना हो अर्थ का ज्ञान होता है नहीं, वही है क्या संकेत ग्रहण शब्द अपेक्षा है ना, इस की कर सब्णी, सब्णी की वाला दियान की दियान, संकेत नक्ति शक्ति ज्ञान की अपेक्षा वाला होगा शक्ति ज्ञान की ग्रहण कर दे ज्ञान संकेत का कर ज्ञान की अपेक्षा वाला होगा या शक्ति ज्ञान की अपेक्षा करके अर्थ का बोध कराता है कौन अर्थ का बोध कराता अब ज्ञान देना तो शक्ति ज्ञान की अपेक्षा करके शक्ति ज्ञान की अपेक्षा करके तो शक्ति ज्ञान कैसे होता है वो बताते हैं जाति के द्वारा के द्वारा गुण के द्वारा और समुद्र के द्वारा जाति के द्वारा के द्वारा, गुण के द्वारा और समुद्र के द्वारा शक्ति ज्ञान की अपेक्षा करके अर्थ का बोर्ड बनाता है तो सब्जेक्ट में क्या है की उसमें अर्थ का बोर्ड जो था होता है शक्ति ज्ञान मुक्तावली में क्या है तक्षी जान, तक्षी भी सहकारी अविष्कूशन जाते है उदाहरण से तद यथा हुआ जैसे बहुत अच्छा न अन्य था अन्य था नकार के रथला बोलने लगाता है अन्यथा न शब्द अन्य प्रकार के शब्द का बोध नहीं कराता है क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता है शब्द अन्य प्रकार से अर्थ का बोध कराए ऐसा नहीं देखा जाता है और इसी राज्य को जो ऊपर है प्रकार समझाते हैं सब यथा गौ अश्व इति व जाति का ऐसा कहेंगे गौ अश्व गाय और अश्व ये शब्द जाति का है ना जाति से तो ऊपर के मुहावरे इस को लगाना है आपको गौ अस्वी शब्द जाति का संकेत ग्राह शब्दपेक्षा अर्थम प्रत्यायती गौअस्व इ शब्द जाति जाति का संकेत ग्रहण शेक्षा अर्थम प्रत्यायती गौ और अश्व शब्द ये बोध कराते हैं तो कैसे अर्थ का दूध कराएंगे शक्ति ज्ञान की अपेक्षा करके और शक्ति ज्ञान यहाँ पर कैसे होगा तो जाति के द्वारा जाति से आप इसको ऐसा सुन ले जो व्यक्ति गाय को नहीं जानता है गाय किसे कहते हैं कहते हैं नहीं जानता है एक ये जो है ना शासनाधि पशु को दिखा कर बोलिए है अयम गु संस्कृत में इम दो शब्द के रूप में पुलिंग में समान चलते है ना तो के लिए क्या बोलेंगे अयम गौ और दूध देने वाली गाय तो क्या कहा जाए ऐसा कह दिया कि तो लो गया है तो शक्ति ज्ञान हो गया हो गया ना अब उसको बार बार बताना पड़ेगा जी अभी गाय है या गाय है या बार दू, बार बताना पड़ेगा तो एक बार आपने बता दिया ई एम गह गाय दूसरी गाय को देखते ही बजाने लेगा ध्यान देना ना तो यहाँ पर ध्यान देना यदि दो पद की शक्ति यदि व्यक्ति में होती दौक दौक दौक दौक दो पद की शक्ति यदि व्यक्ति में होती तो गो पद किसका वोट होता व्यक्ति का तो व्यक्ति को भिन्न भिन्न है व्यक्ति को दो पद की शक्ति यदि एक व्यक्ति में होती तो वो पद एक अर्थ का वोट होता और दूसरे अर्थ का वोट बात अच्छी हो गई दो पद शक्ति यदि एक व्यक्ति में होती तो गो पद से एक ही दो व्यक्ति का बोर्ड होता दूसरे का बोर्ड लेकिन एक बार बता दिया जाता एवं गहु तो बार बार बताना पड़ता है नहीं, नहीं। बताना पड़ता है क्योंकि दो पद शक्ति कितनी है गो जाति में है कितनी है दो पदवी शक्ति दो सौ जाति है इसलिए क्या है की जितनी गो सो जाति वाली है वो सबको क्या खोल लेता है मतलब तो तो तो तो एक जगह बताने से एक गाय को बताने से सब गाय को समझ लेता है क्योंकि गोटक की शक्ति कितनी है शक्ति ज्ञान होता है तो वो गोटक की शक्ति कितनी है जाति नहीं गया था जैसे गौ और अश्व गौ वह है ना वह यहाँ क्या क्या निकल लेना गौ और अश्व जाति से शक्ति ज्ञान की अपेक्षा करके या जाति के द्वारा शक्ति ज्ञान की अपेक्षा करके जाति के द्वारा जाति के जाती के द्वारा शक्ति ज्ञान की अपेक्षा करके अर्था कर बोध कराता है संभव शब्दों जातिभाषा शब्द है ना और जाति द्वार है ना जाति गुण सम्बन्ध द्वार है जाति के द्वारा जाति के जाति क्रिया गुण सम्बन्ध द्वारा जाति के द्वारा शक्ति ज्ञान की अपेक्षा करके अर्थ का बोध कराता है कौन सा शब्द गौ और अब अच्छा। देखना प्रचति प्रति जी शब्द प्रतिशत अपेक्षा में बोलो अपेक्षा भी है अलग अलग इसमें प्रत्याय प्रति सब्जी सब अपेक्षा एक सब आप जिस तक बताओ प्रति बारे। बारे। देखे। देखे। देखे। है है से अब अच्छा प्रत्यायी तो इसमें नहीं था तो और तो संकेत ग्रहणम प्रति प्रति दिया है इसमें अच्छा इसमें प्रति नहीं दिया है इतना अंतर है तो जब प्रति नहीं दिया है तो संकेत ग्रहणम सदपेक्षा है ना कि कित शक्ति ज्ञान की अपेक्षा करके और इसके अनुसार जो पार्ट है ना शक्ति ज्ञान के प्रति अपेक्षा वाला हो के शक्ति ज्ञान के प्रति अपेक्षा करके बन लेना अच्छा वो दूसरे पुस्तक में देखो वहाँ के पुस्तक लाइए एक मोटी पुस्तक है ना बात है सत्य ज्ञान के वा वा योगा प्रति अपेक्षा करते तो अर्थवाई होगा नहीं किसके प्रति संकेत ज्ञानों प्रति है क्या शक्ति ज्ञान के प्रति अपेक्षा करके मतलब सत्य ज्ञान की अपेक्षा करके अर्थ वही है अर्थ में कोई भेद नहीं है ऐसा नहीं बन गई तो है। नहीं है ना तो कौन सा है है ना क्या बात है इसमें इसमें क्या है आप प्रति एक तो, अच्छा तो अच्छा है प्रजाति के द्वारा बोल कराते हैं और सब ध्यान कि जैसे कि कोई भोजन बना रहा है न तो, तो, तो से क्या कर रहा है तो क्या बोलेंगे जो व्यक्ति प्रकृति भाषा के शब्दों को नहीं जानता है तो पास क्रिया करके हमें उसको बता दिया जाए कि अयम प्रसठती पका रहा है तो अब वहाँ पर जब पकाना देखा है ना जैसी क्रिया जैसी है ना दाल भात चावल बनाते हुए दूसरी जगह देखेगा देखे तो क्या समझेगा वो या अयम पटोती ऐसा ज्ञान हो जाएगा न तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका पचती है ना पचनातू है न्या है न, तो अब देखना जो प्रचति है ना तो प्रचित पद की शक्ति तो प्रति पद अपने अर्थ का बोध कराता है तो किसके द्वारा शक्ति ज्ञान की अपेक्षा करके प्रिया के द्वारा शक्ति ज्ञान की अपेक्षा कर द्वारा शक्ति ज्ञान की जैसे वहाँ पर बोध जाती वाला क्या है आपका गुम है तो यहाँ पर पाठक कौन है जो की पाक्रिया वाला है पाठक कौन है जो पाठ क्रिया वाला और पाठक कौन है जो पठन क्रिया वाला है तो जैसे की जो व्यक्ति संस्कृत भाषा के शब्द को नहीं जानता है तो अब या, या तो उसको अब उसको इस समय देखें ना हम लोगों को तो उसको बताया जाए कि पठति, तो क्या सोचेगा लोग पढ़ रहे हैं तो बाद में इसी प्रकार कहीं किसी को देखेंगे करते हुए तो क्या सोचेंगे पठति, है ना? तो पठति पर अर्थ का बोध करायेगा शक्ति ज्ञान की अपेक्षा करके अब यहाँ पर शक्ति ज्ञान किसके द्वारा होगा किसके द्वारा होगा लगाइए पतेती वा पठती और पटती अथवा पठती या शब्द क्रिया के द्वारा करके अर्थ का दूध करा हो गया अब कृष्णा शुक्ला व कृष्णा इसी शुक्ला और कृष्णा ये शब्द कहते हैं गुणवासिक शब्द है शुक्ल तुगुण और कृष्ण तुगुण गुण का मतलब क्या है उसमें चौबीस प्रकार के गुण है ना उसने शुक्ल नील तो क्या बोला शुक्ला हाँ तो उसमें नील आया है ना तो कृष्ण भी वो नील कृष्ण कृष्ण का भी नील ऐसी ग्रहण हो जाता है अच्छा तो अब यहाँ पर ध्यान देना शुक्ला और कृष्णा ये शब्द कैसे हैं गुण वर्ष शब्द है तो शुक्ल अथवा कृष्ण ये शब्द गुण के द्वारा शक्ति ज्ञान की अपेक्षा करके अर्थ का बोध कराता है किसके द्वारा गुण के द्वारा शक्ति ज्ञान की अपेक्षा करके अर्थ का बोध कराता है और धनी व गोमान धनी मतलब गो संबंध के द्वारा शक्ति ज्ञान की अपेक्षा करके अर्थ का, का संबंध जिसमें है उसे क्या कहेंगे गोमान है धनी व गोमान मतलब धन अथवा गो वाला शब्द संबंध के द्वारा सत्य ज्ञान की अपेक्षा करके अर्थ का बोध कराता है अब देखेंगे तो अब ध्यान देना की ये शब्दों के द्वारा कौन सा अर्थ कहा जाता है शब्द के द्वारा अर्थ कहा जाता है कैसे जाति क्रिया को तथा संबंध के द्वारा शक्ति ज्ञान की अपेक्षा करके तो शक्ति ज्ञान के लिए अपेक्षा किसके द्वारा होती है जाति क्रिया को और संबंध के द्वारा क्या होती है शक्ति ज्ञान होता है शक्ति ज्ञान इनके द्वारा होता है अब ध्यान देंगे तो अब जैसे आपने सत्योन को सुना है ना वो तो भगत है अपनी की जो तत्पद की शक्ति किसने है जो माया विचिष्ट माया उपाधि वाले सेक्शन में है और सोम पद की शक्ति किसने हैं अविद्या उपाधि वाले सेक्शन में या अंताचरण उपाधि वाले सेक्शन में है तो अब ध्यान देंगे तो ये सक... ये क्या है कि ये शक्तिवृत्ति ऐसी निकलना है सोम पद का शक्तिवृत्ति ऐसी क्या है अविद्या वाला चेतन या अंताचरण उपाधि वाला चेतन और से सतो निकलता है उसको क्या कहते हैं सत्यार्थ वाक्य से सत्य वाक्य सत्य सत्या किसमें हैं तो माया विशिकेशन क्या करता सत्य सत्या और जब क्या करते हैं भागवत करते हैं और उनके सत्यार्थ को छोड़ते लेते हैं लक्ष्यार्थ को लेते हैं तो जो लक्ष्य होता है ना तो लक्ष्मी शक्ति नहीं होती है लक्ष्मी हाँ शक्ति तो होती ही शक्ति नहीं उसमें शक्ति नहीं होती है तो यह सांसद सिद्धांत के अनुसार जो शुद्ध में है उपाधि रही जो में है उसमें किसी भी पद की शक्ति नहीं है या किसी भी पद वो शक्ति नहीं है वो लक्ष्मण तो क्या है उसमें किसी भी पद की शक्ति नहीं है क्योंकि शक्ति का ज्ञान किसके द्वारा होता है जाति क्रिया क्रियाकोण और संबंध के द्वारा ब्रम में तो कोई जाति नहीं है नहीं। को स्वस्थवादी उसमें कोई जाति नहीं।, नहीं है उसमें भी कुछ क्रिया ही नहीं है भूमे कोई क्रिया होती नहीं है और उसमें भी सूर्य कृष्णवादी कोई गुण नहीं।, नहीं रहता है और उसका कोई वो अकेला है तो उसका कोई समृद्धि भी नहीं है, है? तो इनके द्वारा ही सत्ती ज्ञान होता है तो उसमें ब्रह्म में ना तो कोई जाति है ना ही क्रिया है ना ही बूढ़ है ना ही सम्बन्ध सत्ती ज्ञान हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो शब्द उस अर्थ बोध नहीं करा सकता है अर्थ का बोध नहीं करा सकता मतलब सत्ती वृत्ति के द्वारा बोध नहीं करा सकता है लखनावृत्ति से तो होता ही है ना सर और लखना करते हैं ना तो शब्द अर्थ नहीं कर तब्द्य जो है ब्रह्म अर्थ नहीं करा पाता है शक्ति वृत्ति के द्वारा बोध नहीं करा पाता है ना यही तो कहते हैं जाति मधि अति वाला नहीं है तू ब्रह्म जाति मतना जाति वाला नहीं है असारदि शब्दों का वाक्य नहीं है न उसको सत्य सकते है ना असत कर सकते है किसी भी शब्द के द्वारा जिसको कहा जाएगा वो या तो जाति वाला होगा या गुण वाला या पूजा वाला या संबंध वाला न कि गुणवत्त उच्छेद ऐसा लगाएंगे की ना अपी है ना की ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म अपी ना निर्गुण होने के कारण ब्रह्म गुण वाला भी नहीं है कैसा लगाएंगे निर्गुण ब्रह्म गुणवत्त अपी निर्गुण होने के कारण ब्रह्म गुण वाला भी नहीं है जिससे गुण शब्द के द्वारा कहा जाता है गुण शब्द के द्वारा कौन कहा जाएगा जो की गुण वाला शब्द ऐसी कौन कहा जाएगा यहाँ पर गुण शब्द है गुण, सब्देन। गुण सब्देन में क्या थे नम्ह तो गुण वाला भी नहीं है जिससे गुण शब्द के द्वारा कहा जाता निष्क्रिया स्वास्थ्य ब्रह्म निष्क्रिय होने के कारण क्रिया शब्द का वाक्य भी नहीं है बिहू में कोई क्रिया नहीं होती है निष्प्रिय स्वाद के भ्रम निष्क्रिय होने के कारण क्रिया शब्द का वाक्य नहीं है मतलब क्रियावाचक शब्दों का वाक्य क्रियावाचक शब्दी ऐसा होता है ना देवरता फटेती फटेती देवरस्ता केवल प्रसुति कहा जाए तो किसी करता का दोस्त हो रहा है तो क्रियावाचक शब्द का वाक्य करता हो जाता है क्यूँकी फसुति यहाँ पर जो लकार आया है किसने आया करता पृथ्वी विवक्षा भूलना है न तो कर्ता की लगा आया है तो पृथ्वी में अर्थ क्या है कर्ता हम्म तो पक्षर्ता को तो वो कह रहा है तो जो है ये कर्ता को नहीं कह रहा है बात ही धन्य तो क्या है की निष्क्रिय स्वाद्रम निष्क्रिय होने के कारण क्रियावास शब्द का वाक्य भी नहीं है क्रियावाचक शब्द का सबकी वृत्ति वाक्य नहीं है क्रियावाचक शब्द का अर्थ नहीं है अब बताते हैं कि निष्कलम निष्कलम का है यहाँ पर अवयरहित कला रहित मतलब अवयो रहित क्रिया रहित और शांत है ये सूक्ति है सूक्ति पंचमी है ना क्योंकि ब्रह्म निष्क्रिय है तो अवयरहित क्रिया रहित और शांत है ऐसी श्रुति तो है, है। तो इसे क्या सिर्फ दो श्रहों का ऐसा है क्रिया रहित है अब देखेंगे निष्कलम का है कला रहित या अवयरहित कला रहित या अवयोग रही कला का अवयोग शांत है मतलब भी विकारों से, से रही है शांत है मतलब विकारों से, से रही है अच्छा विकारों से रही है अब देखेंगे ना क्या संबंधी कि ब्रह्म संबंधी भी नहीं है ब्रह्म किसी का संबंधी नहीं है क्या और ब्रम संबंधी नहीं, नहीं है क्यों एक एक एक एकत्र होने के कारण ब्रह्म एक है तो एक है तो उसका किसी के साथ संबंध नहीं होगा ये नहीं कहना चाहे कि चलो ब्रह्म एक है पारणार्थिक ब्रह्म एक है लेकिन दूसरे जो पदार्थ है ना व्यवहारिक जो दूसरे पदार्थ है तो उनके साथ संबंध हो सकता है तो बताते हैं अद्वैत्ने के कारण है कहते हैं कि सदर सोमन जमी में या का मतलब दूसरा कोई इच्छा ही नहीं और तो जब दूसरा कुछ है ही नहीं तो फिर जब कुछ तो है ही नहीं वास्तव में तो किसी व्यवहारिक प्रकार के साथ भी एकता होनी क्या व्यवहारिक वस्तु एक ब्रह्म का कोई संबंध ही नहीं है क्यूँकी ब्रह्म का एकत्व है ब्रह्म का अद्वैत्व है ब्रह्म एक है और अद्वियवासी का विषय नहीं है जो किसी का विषय होगा उसके साथ संबंध होगा जो ज्ञान का विषय होगा उससे ज्ञान के साथ संबंध होगा और जो ज्ञान का विषय होगा तो जो विषय होगा उसका किसी न किसी के साथ संबंध अवश्य हो जाएगा जब यह विषय ही नहीं है तो किसी के साथ संबंध और क्या आत्मत्वा और ब्रह्म का आत्मत्व होने के कारण भी किसी के साथ संबंध नहीं है ब्रह्म का आत्मत्व होने के कारण अथवा ब्रह्म आत्मा है इसलिए इसका किसी के साथ संबंध सम्बन्ध देखो शरीर के साथ होता है ऐसे शरीर और हाथ का संबंध हस्त कितने शरीर तो शरीर और हस्त का संबंध है नेत्र किसने है शरीर में तो नेत्र और शरीर का संबंध अब हथ का दूसरे पदार्थों के साथ संबंध होता है संबंध किसका होता है शरीर फाजी का ही होता है, है? किसी पदार्थ को देख रहे हैं तो जबकि उन्द्रीय का उसके साथ संबंध हो गया तो संबंध किसका होता है क्षेत्र का होता है दृष्ट पदार्थों का होता है जड़ का होता है जैसा आत्मा का संबंध किसी के साथ होता नहीं है तो आत्मा उन्द्री के कारण भी उसका किसी से संबंध आत्मा का किसी के साथ संबंध नहीं है क्यूँकी वो एक है अग्र है अभिषय है, है और आत्मा है अच्छा जी के उचित इसी युक्तम अच्छा लगाइए केन्चित शब्द न है। कि ब्रह्म किसी भी शब्द के द्वारा नहीं कहा जाता है किसी भी शब्द के द्वारा हाँ. कि नहीं कहा जाता है किसी के द्वारा ब्रह्म किसी भी शब्द के द्वारा नहीं कहा जाता है द्वारा नहीं कहा जाता है यह मानना युक्त है यह मानना युक्त है क्यूँकी यथो वाक्य निवर्तन से इत्यादि सूचियों से आबाद कर या चाह है ना क्या चा कन्वा यहाँ करेंगे चा के न उठ चुके हमने ऊपर करेंगे और ब्रह्म किसी भी शब्द के द्वारा नहीं कहा जाता है किसी भी शब्द से नहीं कहा जाता है मतलब शक्ति वृत्ति से नहीं कहा जाता है कि उसका सब शब्द के द्वारा कम कहा गया ग्रम कहा तो सब शब्द के द्वारा कौन कहा गया सब शब्द द्वारा ब्रम्ह शब्द द्वारा कहा जाता है फिर किसी भी शब्द ऐसी नहीं कहा जाता मतलब शक्ति वृत्ति से नहीं कहा जाता ध्यान रखना शब्द न उचित है इस युक्त यह मानना उचित है क्योंकि यथो वाच्य से के इत्यादि सुखियों से उचित होता है यथो वाच्य निवर्तन से अप्राप्त मन सात करते यथो वाचो निवर्तन से अप्राप्त मनसाता मन के सही जिसको प्राप्त न करके वाणी लौट आती है वाणी कैसे शब्द मतलब मन के सहित शब्द जिसको बिना प्राप्त किए हुए मन भी उसको, उसको प्राप्त नहीं।, तो नहीं कर पाता है और शब्द भी उसको प्राप्त तो शब्द उसको प्राप्त नहीं कर पाता है मतलब शब्द उसको विषय नहीं कर पाता है शब्द उसको बोर्ड नहीं कर पाता है शब्द शक्तिवृत्ति से बोर्ड ये मतलब है जहाँ से वाणी लोग आती है या शब्द लोग आता है मतलब शब्द की शक्तिवृत्ति का विषय नहीं है आगे देखेंगे विषय नहीं वो कहते लक्ष के साथ नहीं है में देखना शब्द की शक्ति नहीं होगी ना तो शब्द का संबंध शब्द अर्थ का संबंध होता है न शब्द अर्थ का संबंध होता है तो शब्द का किस के साथ संबंध होता है के साथ साथ संबंध होता है तो शब्द का अपने वाच्य के साथ जैसा संबंध होता है वैसा लक्ष्य के साथ संबंध यही है लक्ष्य जिस शब्द का वाच्य है लक्ष्य जिस शब्द का उस शब्द तरुणा के साथ उसका संबंध सम्बन्ध व्यक्त है जिस शब्द का सख्यार्थ है उस शब्द के साथ संबंधित होगा लक्ष्यार्थ भी का सख्तार्थ होगा उसके साथ संबंधित होगा लौकिक दृष्टान्तों से यही कहा जा है तो ब्रह्म किसी का संबंधित नहीं है संबंधी नहीं एकत्रियो आत्मत्वता तो ए, ए, एक तो तो आत्मत्व बता दिया ना तो ये जिसमें एकत्र तो होगा वो उसका संबंध किसी के साथ नहीं होगा व्यवहारिक लक्ष्य जो दिखाई गये शुद्ध आत्मा को छोड़ कर देते ही गंगा या भूसा यहाँ पर लक्ष्य क्या है चीज तो जो व्यवहारिक लक्ष्य दिखाई देते हैं उनमें एकत्र आत्मत्व नहीं होता है तो ये बात है ना इन कारण से वो किसी के साथ संबंध नहीं रहता है भारत में आएगा है अब देखेंगे सच शब्द सत्य या किसी जीएस के जो गेयम तत्प्रवक्षा जे ये शब्द के वाद ध्यान लेना जो तो गे है वो किसी भी शब्द से उसे कहा जा सकता है किसी भी शब्द से नहीं कहा जा सकता है या प्रतंगे तो मतलब किसी भी शब्द के द्वारा सच्ची प्रति ऐसी नहीं कहा जा सकता है तो शब्द से होने वाला शब्द से क्या होता है ज्ञान तो शब्द से होने वाले ज्ञान का विषय ब्रह्म होगा क्योंकि शब्द से ब्रह्म का ज्ञान हजर ही नहीं होने वाले ज्ञान का अभिषय होने के घट शब्द से होने वाले ज्ञान का विषय नहीं होगा घट और तथा तथा होने वाले ज्ञान का विषय तट तो ये ध्यान देना इस प्रकार जो है ना ब्रह्म किसी भी शब्द से, तो से होने वाले ज्ञान का विषय होगा ये होगा ये ब्रह्म से होने वाले प्रत्येक ज्ञान, ये सत शब्द से होने वाले ज्ञान का विषय होने के कारण कोई ऐसा चिंता कर सकता है कि शब्द से होने वाले ज्ञान का जो विषय होता है वह जो पदार्थ शब्द ऐसी होने वाले ज्ञान का विषय होता है वह पदार्थ विद्यमान होता है जैसे घटपट जो पदार्थ शब्द से होने वाले ज्ञान का विषय होता हुआ वह पदार्थ विद्यमान होता है तथा जो तथा पदार्थ शब्द से होने वाले ज्ञान का विषय नहीं होता हुआ है mm -hmm. तो ब्रह्म शब्द से होने वाले ज्ञान का विषय है mm -hmm. तो ब्रह्म के अभिमान का शंका होगी ब्रह्म के शी लगी ये ब्रह्म के जे ब्रह्म ऐसी होने वाले ये ब्रह्म होने वाले ज्ञान का होने के कारण उसके असत्य होने पर क्या है? अविद्यमान की आशंका होने पर नीचे आइए सर आशंका निवृत्ति और का आशंका का उस संदेह की निवृत्ति के लिए उस संदेह की निवृत्ति के लिए सभी प्राणियों की कर्ण रूपवाधि के द्वारा सभी प्राणियों के सभी प्राणियों के करण रूप उपाधि के द्वारा मतलब सभी प्राणियों के जो करण है वो करण ही उपाधि है सभी प्राणियों के जो करण है ना आपका जैसे कि स्रोत आदि ज्ञान इंद्रिया ये हो गए करण वाक आदि करण हो गए करण हो गया ये कैसे हो गया ना इस प्रकार न? तो सभी प्राणियों के करण रूप उपाधि के द्वारा सभी प्राणियों के करण ही उपाधि है और यह किस्ती उपाधि है या से। किसके उपाधि है ये तो सभी प्राणियों के कर्ण रूप उपाधि के द्वारा उसके अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं अस्तित्व का ब्रम्ह के ब्रह्म के अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं ब्रह्म के अस्तित्व का प्रतिपादन के द्वारा कर रहे हैं सभी प्राणियों की कर्ण रूप के द्वारा ये कर्ण रूप उपाधियाँ किसकी है ये ब्रह्म की है क्योंकि एक ही भी आत्मा है ना वो नाना करण रूप उपाधि के कारण नाना तो प्रतीक होता है आत्मा एक ही है उपाधि नाना होने से वो नाना, नाना हो जाता है तो सभी कर्म उसी की उपाधि हो जाएंगे ये ब्रह्म सच शब्द से होने वाले ज्ञान का विषय होने के कारण उसके अविद्यमान की उस सं के निवृत्ति करने के लिए सभी प्राणियों के कर्म उपाधि के द्वारा उसके अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए कैसे हैं या उसकी विद्यमानता का प्रतिपादन करते हुए ठीक है क्या कुछ पाठ है और देखिए पानी का धन सब और हाथ और पैर वाला सब और हाथ और पैर वाला है ना निकलो तो जहाँ जितने हाथ कर दिखाई देते हैं सब परमात्मा की हाथ है तो उसकी ही उपाधिया है एक आत्मा, के है। आत्मा नाना, के कारण नाना होता है। है? तो है तो की सभी उपाधिया है हैं? तो परमात्मा की तो परमात्मा की उपाधि अंताकरण और अंताकरण के द्वारा उपाधि कहा जाएगा वात, पानी, पार, और स्रोत साधि ज्ञानेन्द्रियों को स्रोत साधि ज्ञान इंद्रिया और वाताली कर्मेंद्रियों को उपाधि किसके द्वारा कहा जाएगा अंताकरण है क्योंकि अंताकरण पूर्व भी इनकी होती है ज्ञाने की और कर्मेंद्री तो सब और सब और हाथ और पैर वाला यहाँ सत का पहले करेंगे सब सर्वता पाणीपादम वाह हाथ और पैर वाला है सब और ऐसी हाथ और पैर वाला है सर्वता अशोमुखम सब और ऐसी नेत्र सिर और मुख वाला है सब और ऐसी नेत्र वाला सिर वाला और मुख वाला है सर्वता है कि सब और से वो कान वाला है सब ओर ऐसी कैसा है कान वाला है लोके और लोक में सर्वम आवृत स्थिति के सबको व्याप्त करके इसकी है लोक में सबको व्याप्त करके इसकी है एक ही आकाश की उपाधियाँ नाना घट घट मठाजी एक ही आकाश की नाना उपाधियाँ हो तो आकाश सब सबको व्याप्त करके स्थिति तो एक ही परमात्मा की सभी एक कर्म उपाधियाँ है तो एक ही परमात्मा सब कर्म रूप उपाधियों को व्याप्त करके स्थित है ऐसा कहा जाता है सर्वता प्राणीपादम सर्वता प्राणया पाणय पादह से अस्त सब ओर से हाथ और फैर है इसके इसलिए इसको तो क्या कहते हैं सर्वता प्राणीपादम सदगेय है ना कि वह परमात्मा सब ओर से हाथ और पैर वाला है अब देखेंगे सर्व प्राणी भी सभी प्राणियों की करण रूप उपाधियों के द्वारा क्षेत्र के परमात्मा से अस्तित्व ज्ञात होता है क्षेत्र के परमात्मा का अस्तित्व इसको ऐसा समझेंगे पे कि ये जो करण है ना चाहे अंतःकरण हो या तो करण हो या करण हो ये का जो करण है ना तो करण तो जड़ है करण कैसे जर्ण। जर्ण है जड़ है अब जड़ में क्रिया स्वतः हो सकती है चेतन के संबंध के बिना जैसे रथ चलता है कहते ना रथों का क्षति रथ चलता है तो चेतन अशु संबंध के बिना किया हो सकती है अच्छा तो अब ध्यान देना लेकिन जब रथ में क्रिया प्रतीत हो तो उसके द्वारा क्या मालूम पड़ेगा इसके साथ चेतन आत्मा का चेतन घोड़े का रथ में क्रिया प्रतीत होने ऐसी क्या मालूम होता है की के साथ चेतन घोड़े का संबंध है की चेतन घोड़े ऐसी अविष्ठित होकर चलता है वैसे ही जो है ना ये ज्ञान इंद्रियों का कार्य क्या है कि शब्द आदि को प्रकाशित करना कर्म इंद्रियों का कार्य क्या है बोलना सुनना लेना लेना सुनना ये सब कार्य है अंताचरण का कार्य निश्चय करना बुद्धि का और संकल्प कर्म करना मन का ये सब कार्य है तो ये कर्णों के कार्य देखे जाएं तो ये जड़ करण है पता कुछ कर सकते हैं ये कर्णों के कार्य देखे जाए तो क्या मालूम होता है की चेतन आत्मा का इनके साथ संबंध है मतलब चेतन आत्मा है चेतन आत्मा है तो जिससे जिससे हो करके ये सभी काम करें ठीक है अब उनकी लगाना अब सभी प्राणियों की करण रूप उपाधि के द्वारा क्षेत्र आत्मा का अस्तित्व जाप होता है ठीक है क्षेत्र का अस्तित्व जात होता है अब क्षेत्र भी क्यों कहेंगे क्षेत्र के संबंध के कारण क्षेत्र कहा जाता है क्या क्षेत्रोपाधिता और क्षेत्र रूप के कारण क्षेत्र भी कहा जाता है क्या क्षेत्रोपाधिता क्षेत्र की उच्च के और क्षेत्र रूप के कारण क्षेत्र भी कहा जाता है लग जाएगा क्षेत्र रूप के कारण या क्षेत्र रूप उपाधि के व्याखा होने के कारण उसको जब क्षेत्र रूप उपाधि नहीं होगी तो उसको वो जान तो क्षेत्र कहा जाएगा और क्षेत्र उपाधि के होने पर वो क्षेत्र को जानता इसलिए क्षेत्र कहा जाता है और क्षेत्र आदि के कारण क्षेत्र कहा जाता है क्या क्षेत्र क्या और हाथ पैर आदि और हाथ पैर आदि के द्वारा क्षेत्र अनेक प्रकार से गृहस्थ होता है हाथ इच्छा है की हाथ पैर आदि के द्वारा ये हाथ है ये पैर है ये मुख है ये नस्ट है है ये नगर है ये पीठ है तो क्षेत्र अनेक प्रकार से बृहस्त होता है किसके द्वारा हाथ पैर आदि अवनों द्वारा अवियो द्वारा तथा हस्तपाद आदि अवियों द्वारा अनेक प्रकार से क्षेत्र विभक्त होता है अब ध्यान देना तो, अभी ये तो ये अब ये देखिएगा क्षेत्र की आत्मा तो एक ही है और ये जो जितना भेद प्रतीत हो रहा है ना चाहे हस्तपाद आदि भेद होता हो या तो देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि होता हो अलग अलग प्रतीत होता है ना ये वृक्ष है जो होता है मधुस्य है पक्षी है ये पहाड़ है ये अलग अलग प्रतीत होते हैं ना अच्छा तो कहते हैं ये भेद कैसे है ये भेद वास्तविक है क्या वास्तविक नहीं, नहीं, नहीं है भेद लगाइए और भेद किसके कारण हुए क्षेत्र रूप उपाधि के भेद के कारण क्षेत्र रूप उपाधि में भेद है न क्षेत्र रूप उपाधि में भेद होने के कारण क्षेत्र रूप उपाधि में भेद होने के कारण क्षेत्र रूप उपाधि के भेद के कारण क्षेत्र जिसके ढेर समूह मिख्या है ऐसा लगाना क्षेत्र रूप उपाधि के भेद से होने वाले क्षेत्र रूप उपाधि के भेद से होने वाले क्षेत्र के भेद समूह मिथ्या ही है या क्षेत्र के सभी भेद ही हैं क्षेत्र के सभी भेद किसके कारण हो रहे हैं उपाधि देड़ में भेद में होता है क्षेत्र के भेद के कारण उपाधि के के भेद कारण होने वाले क्षेत्र उपाधि के भेद के कारण होने वाले क्षेत्र के सभी भेदाही है क्षेत्री के भेद के कारण होने वाले क्षेत्री के भेद के कारण होने वाले क्षेत्र के सभी भेद हैं इत, अब नहीं ले तो इस प्रकार उन भेदों को हटा कर या उन भेदों को हटा कर जय का स्वरूप कहा जाता है क्या न सत करना असग उचित नहीं और असल नहीं में में नहीं जैसे देखना क्षेत्र है ये गोरा है उपाधि का भेद है प्रतीत हो जाएगा वास्तव में उपाधि का ये काला है ये भूरा है ये मनुष्य है ये पक्षी है ये वृक्ष है ऐसा ये छोटा है ये बड़ा है ऐसा तो उपाधि के कारण जो क्षेत्र में भेद प्रतीत हो रहे हैं वो क्षेत्र में जो भेद हो रहे हैं वो मिथ्या है, तो है। आया। इस अपने कर से उस भेद को हटा कर, न न प्रकार क्षेत्र कहा जाता है है ना? भी प्रकार इस प्रकार मिथ्या रूपम अस्तित्व आया अस्तित्व तो अधिगमाये मतलब जे के अस्तित्व का दूर कराने के लिए या जे के कौन न क्षेत्र के क्रम तो क्षेत्र के अस्तित्व को समझाने के लिए उपाधि कृतम लिखा रूपम उपाधि से किया गया उपाधि से किया गया रूप भेद को भी उपाधि से दिए गए रूप भेद को भी या उपाधि से दिए गए रूप को मिथ्याम के समान समझकर या धर्म के समान कल्पना कर करके ध्यान में ने इसको ऐसा समझना की जय के अस्तित्व को समझ के अस्तित्व को समझाने के लिए ही के हाँ तो यहाँ पर कहा गया है क्या कि कब ओर से हाथों वाला है कब ओर से हाथों तो हाथ और पैर और सब और ऐसी आख फिर और मुखवादा है तो ये हाथ पैर और आंख सिर मुख और ये का काम तो ये जो कहा गया है तो क्यों कहा गया है अस्तित्व समझाने के लिए और जो कहा गया है हाथ पैर को कहा गया है तो हाथ पैर वगैरह कैसा है समझिये है कैसा नहीं अब समझिए जाना कि गे के अस्तित्व को समझाने के लिए उपाधि ऐसी किए गए मिथ्या रूप मिथ्या रूप को भी मिथ्या रूप को भी जे के धर्म के समान कल्पना करके या मिथ्या रूप की भी जे के धर्म के समान कल्पना करके सर्वता पाणीपादम इत्यादि सर्वता पाणीपादम इत्यादि कहा जाता है की पाणीपाद वगैरह जो है कैसा ये मिथ्या है ना तो मिथ्या रूप होने पर भी मिथ्या रूप को भी के धर्म के समान कल्पना करके कहा जाता है तो गे का धर्म सुनो तो ऐसा सब और से हाथ और पैर वाला कौन है और सब और से हाथ और पैर वाला किसको का गया? तो हाथ और पैर होंगे विशेषण हुए तो ये विशेषण तो उसका एक धर्म होता है ना उसमें रहने वाला तो गये के धर्म के समान कल्पना करके वास्तव में गय का धर्म नहीं है हाथ पैर ये किसके धर्म में शरीर के वास्तव में शरीर के धर्म है और कल्पना करके किसके धर्म कहे गए समी लगी इन इच्छा रूप, रूप, रूप होने पर भी जय के धर्म के समान कल्पना करके सर्वदा पाणीपादम इत्यादि कहा जाता है वास्तव में ये क्या है कि पानी पाणीपाद क्षेत्र शरीर के धर्म है और कल्पना करके किसके धर्म कहे जाते हैं जय क्षेत्र अथवा रोड जय के अस्तित्व को समझाने के लिए ये जो हाँ चलिए ये के अस्तित्व को समझाने के लिए उपाधि का कार्य मिथ्याारूप होने पर भी उपाधि का कार्य मिथ्याारूप होने दो पर, दो भी। पर भी उपाधि का कार्य निष्ठा रूप होने पर भी कौन पानीपाद आदि मिथ्या पर भी ये के धर्म के समान कल्पना करके मिथ्याारूप होने पर भी ये के धर्म के समान कल्पना करके सर्वता पानीपादन इत्यादि कहा जाता है क्यूँ कहा जाता है अस्तित्व को समझाने के लिए जय के धर्म के समान कल्पना कर वास्तव में एक धर्म या फिर धर्म के समान कल्पना कर ली उसकी लग जाएगा तथा ही और कैसे और वैसे और वैसे ही संप्रदाय व्यक्ताओं के वचन है और वैसे ही संप्रदाय संप्रदायताओं के वचन है कैसे वचन है तो देखना आज्ञा रोपापवादाभ्याम जिस प्रपंच प्रपंच के अध्यारोप और अफवाद के द्वारा निष्प्रपंच प्रपंच रहित्रमने का प्रपंच किया जाता है या प्रपंच रहित दम्य का प्रतिपादन किया जाता है निष्प्रपंचम का प्रपंच रहितम अथवाद निर्विशेषण कर सकते हैं मतलब विशेषणों से रहित विशेषणों से रहित अध्यारोप कर अपवाद के द्वारा निर्गुण निर्शे भ्रम का प्रतिपादन किया जाता है अब ध्यान देना कि ब्रह्म जो है ना कार्य कारण भाव सबसे रही ना तो है ना तो कार्य है ना तो कारण है कुछ जितने दृश्य पदार्थ है उन सबसे भिन्न है सबसे पर हैं तो जब ब्रह्म कुछ है ही नहीं ब्रह्म में कुछ नहीं है ब्रह्म किसी को उत्पन्न भी नहीं करता है और कोई विशेषता ही नहीं है तो फिर ब्रह्म का प्रतिपादन करना सहज है क्या तो ब्रह्म का प्रतिपादन कैसे होता है तो कहते हैं अध्यारोप और अपवाद के द्वारा कुछ उसमें अध्यारोप करना पड़ेगा तो आरोप करना पड़ेगा कल्पना करनी पड़ेगी उसमें माया की अद्या की कल्पना करनी पड़ेगी फिर उससे तस्माद हुआ ये तस्माद आत्मा आकाशात्मूता उस आत्मा ऐसी आकाश उत्पन्न हुआ तो आकाश की वायु की कल्पना करनी पड़ेगी आकाशार वायु है परमात्मा ऐसी आकाश की उत्पत्ति की कल्पना आकाशाद वायु आधार से वायु की उत्पत्ति कल्पना और वायु है नायु अग्नि की उत्पत्ति की कल्पना की कल्पना और जल से अग्नि पृथ्वी और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति कल्पना करनी पड़ेगी है उसे तो माया अविद्या मानना पड़ेगी उससे विभिन्न जगत की उत्पत्ति की कल्पना करनी पड़ेगी ऐसा तो उसको क्या है की अभिन्न में सुखादान कारण भी मानना पड़ेगा हो गया अध्या और फिर क्या है कि बाद में नेत्री नेत्री कहकर सबका निषेध कर देंगे जो कुछ कहा गया है वो सब ब्रह्म है तो जो नहीं है तो जब जिसका जिसका आरोप किया था सबका निषेध कर दिया तो क्या बैठा अधिष्ठान करेगा आरोपित वस्तु का निषेध हो गया और जिसने आरोप किया था वो अधिष्ठान अधिष्ठान रहेगा तो कहते द्वारा निर्गुण में विशेष निर्गुण विशेष का प्रतिपादन किया जाता है तो वहाँ पर भी आरोप किया गया किसका है वो पानी आदि का है ना ये के के धर्म समान कल्पना करके या ये के धर्म के समान आरोप करके, करके। कल्पना क्या आरोप करके सर्वता प्राणीपादों में क्या कहा जाता है संप्रदाय संप्रदाय परम्परा को जानने वाले विद्वान जितने विद्वान हुए हैं सब सम्प्रदाय हुए अब जिन्होंने भारत से लिखा है टीका टिप्पणियां लिखी हैं उस परंपरा के अध्ययन कर रहे हैं उसमें जी हो जिनके हाँ तो आचार्य का कथन है ना जब आचार्य का कथन है तो आचार्य पूर्व के और आचार्य के समकालीन भगवत तो पद ने कहा है ना तो उनके पूर्व के उनके समकालीन दृश्य हो गया अब ध्यान देंगे अब देखेंगे सर्वत्र सर्वे हावस्वी है सर्वत्र सभी देह के अवयव रूप से ज्ञात होने वाले सर्वत्र सभी देहों के अवयव रूप से ज्ञात होने वाले कौन पानी पादी सभी सर्वत्र सभी देह के अवयव रूप से ज्ञात होने वाले पानीपाद आदि ये परमात्मा की शक्ति के सदभाव के कारण अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं ये परमात्मा की शक्ति के सद्भाव सद्भाव का सत्ता ये परमात्मा के शक्ति की सत्ता के कारण अपना कार्य करने वाले होते हैं अपना कार्य करने वाले कौन होते हैं पानी का कौन हाँ दे के अवयव रूप से प्रतीत होने वाले पानी का अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं तो कैसे ये परमात्मा की शक्ति के सदभाव के कारण या परमात्मा की शक्ति की विद्यमानता के कारण परमात्मा की शक्ति की विद्यमानता के कारण ये परमात्मा की शक्ति विद्यमान न हो तो पानी पादा जी कुछ कार्य कर सकते हैं तो ये परमात्मा की शक्ति के सद्भाव के कारण अपना कार्य करने वाले होते हैं इसलिए ये के सद्भाव में लिंग ये के सद्भाव में लिंग कौन हो गए पानीपादाजी ऐसा समझो यह परमात्मा की शक्ति के सद्भाव के कारण अपना कार्य कौन कर रहे हैं पानी पानीपाल आदि अपना कार्य करते हो अपना कार्य करते हो तो क्या मालूम होगा ये प्रकाश में मालूम हो जाएगा जिसकी शक्ति के सदभाव से अपना कार्य कर रहे हैं उसका उसकी अन्य होगी कि तो नहीं होगी जिसकी शक्ति के सदभाव से ये कार्य कर रहे हैं उसकी अनुति हो जाएगी देखिए धूम है तो धूम से जो जनक बंदी हो जाती है यदि इनमें जो है ना परमात्मा की शक्ति से कार्य करने वाले जो पदार्थ हैं उससे क्या है इनकी क्या है की शक्ति वाले परमात्मा का अनुमान हो जाएगा इसलिए जय के सद्भाव में लिंग कौन पानी दी दादी इसलिए जय के सद्भाव में लिंग पानी दी दादी के अवयव है ऐसा उपचार से कहा जाता है जे के अवयव है ऐसा उपचार से कहा जाता है जो जय के अवयव इनको मानेंगे तो कैसे मानेंगे उपचार में नहीं अच्छा जय के सदभाव में लिंग जय के अवयोग उपचार से कहे जाते हैं जैसे पानी वाला है पानीपाद उसके अवयोग के लिए उपचार से तथा अन्य व्याख्या वैसा ही अन्य जगह व्याख्या करनी चाहिए पाणीपात हो गए ना अब किसी को मुखा में श्रुति यहाँ भी व्याख्या कर लिया वाला कान वाला जो परमात्मा को कहा गया उपचार से परमात्मा तो क्या ये परमात्मा के ज्ञान का लिंग नहीं है क्या आपका कर्ण है हाँ उसको जो परमात्मा का अभियो कहा गया वह उपचार से ओम पूर्ण मदम पूर पूर्णा पूर्णम दक्ष्य थे पूर्ण का